श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गोपाल की मां अनुमानतः 1822 सौ ईस्वी में कलकत्ता महानगरी से लगभग सात मील उत्तर गंगा तट पर अवस्थित कामार गांव में निर्धन परंतु धर्मप्राण श्री उत्काशीनाथ भट्टाचार्य घोषाल के मकान को आलोकित करते हुए अघोर अघोरमणि देवी ने जन्म लिया था नौ वर्ष की आयु में वे चौबीस परगना जिले के पाईग हाटी गांव में ब्याही गई बस उसी समय केवल एक ही बार पति से भेंट हुई इसके बाद पीहर में रहते हुए तेरह चौदह वर्ष की आयु में ही वे विधवा हो गई माता पिता के जीवित रहते बाल विधवा अघोरमणि अपने सिर का मुंडन नहीं करा सकी थी परंतु बाद में उन्होंने पूर्ण वैधव्य का वेश ले लिया उनका कद कुछ नाटा था शरीर स्वस्थ सुगठित तथा उज्जवल में पवित्रता की एक अलौकिक आभा दिखाई देती थी श्री रामकृष्ण से वे आयु में लगभग चौदह वर्ष बड़ी थी उनके तिरोभाव के पश्चात भी वे लगभग बीस वर्ष तक जीवित रही कामारहाटी में अघोरमणी के मायके के निकट ही कलकत्ते के पटल डांगा निवासी श्री गोविंद चंद्र दत्त का मंदिर था दत्त महाशय कामारहाटी के गंगा तट पर श्री राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना करके अत्यंत धूमधाम के साथ सेवा पूजा आदि चला रहे थे उनके देहावसान के पश्चात उनके अधिकांश संपत्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण जब सेवा पूजा में त्रुटि की संभावना दिखाई पड़ी तो दत्त गृहिणी स्वयं ही मंदिर परिसर में रहते हुए पूजा आदि की व्यवस्था संभालने लगी ये धर्म प्राण गृहिणी कठोर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करती हुई भूमि पर शयन त्रि संध्या स्नान दिन में एक बार भोजन व्रत उपासना तथा शिव ग्रह की पूजा आदि में लगी रहती थी उन दिनों दत्त वंश के पुरोहित कुल के श्री नीलमाधव भट्टाचार्य उस मंदिर में पुजारी थे ये अघोरमणि के भाई थे इसी संपर्क से तथा स्वभाव एवं आचार में सा के कारण भी दत्त गृहिणी तथा अघोरमणि के बीच विशेष सौहार्द हो गया था अघोरमणि ने अपने ससुराल के कुलगुरु से गोपाल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी लगभग तीस वर्ष की आयु में वे दत्त परिवार के इस मंदिर में आकर महिला विभाग के एक कमरे में निवास करने लगी दिन में दो एक बार वे अपने मायके भी हो जाती हो आती थी दत्त परिवार के मंदिर के दक्षिण में अवस्थित जिस कमरे में बाल तपस्विनी अघोर मणि निवास करती थी उसके दक्षिण और तीन खिड़कियां थीं जिनमें से सुंदर गंगा दर्शन होता था कमरे के उत्तर और पश्चिम में दो दरवाजे थे उस कमरे में वे रात दिन जप में डूबी रहती थी जब के समय कोई निकट रहे या उन्हें पसंद नहीं था अतः उस कमरे में दूसरा कोई भी नहीं रहता था वे अत्यंत आचार निष्ठ थी वे प्रतिदिन दोनों समय स्नान किया करती थी प्रातःकाल गंगा जी में और सायंकाल तालाब में गंगा स्नान के पश्चात वहीं तट पर वृक्ष के नीचे बैठकर वे थोड़ी देर ध्यान करती थी तथा संध्या के पहले राधा कृष्ण के मंदिर में बैठकर जप आदि करती थी आम्र वृक्ष के दूसरी ओर उनका रसोई घर था जो अब लुप्त हो चुका है उसमें भोजन बनाकर वे केले के पत्ते में गोपाल के लिए भोग सजाती तथा सामने एक छोटा सा पीढ़ा बिछाकर छोटे से गिलास में गंगा जल रखती फिर देवता का आवाहन करके भोग लगाती और बाद में स्वयं प्रसाद पाती उबला हुआ आलू करेला मूंग की दाल और भात यही उनका प्राय प्रतिदिन का भोजन था रात को वे उस बगीचे के नारियल के लड्डू और थोड़ा दूध ले लिया करती थी बगीचे से सूखी पत्तियां तथा टूटी टहनियां आदि टहनिया करके दे भोजन बनाती थी ससुराल से प्राप्त धान का खेत तथा गहने आदि बेचकर जो पांच सात सौ रूपये मिले थे उन्हें दत्त गृहणी के पास जमा रखकर उसमें प्राप्त थोड़ी से आय से ही वे अपना खर्च चला लिया करती थी छह महीनों के लिए आवश्यक दाल चावल मसाला आदि सामग्री कुछ हंडियों में फर्श पर ही रखी रहती थी सब्जी आदि हाटी के कारखाने के पास जो साप्ताहिक बाजार लगता वहीं से ले लिया करती थी। सूप, आदि सारी चीजें उसी कमरे में रहती थी एक छीके में मुरमुरे बतासे नारियल के लड्डू आदि खाद्य पदार्थ रखे रहते थे एक पेटी में कुछ कपड़े रखे हुए थे दो चार दांत उनके अंत तक रह गए थे वे तंबाकू की राख से दंतमंजन करती थी भोजन के बाद वे अंजवाइन या धनिया के कुछ दाने मुंह में डाल लेती थी वे गोपाल को भोग में पान भी देती थी पर स्वयं नहीं खाती थी हाँ कोई कुचल कर दे दे तो थोड़ा सा प्रसाद पा लेती थी दत्त गृहिणी के प्रति प्रेमवश तथा उनके भीतर की स्वाभाविक भक्ति से प्रेरित होकर अघोरमणि राधा कृष्ण मंदिर का भी थोड़ा बहुत कार्य करती थी इसके अतिरिक्त वे दत्त गृहिणी के साथ बैठकर भोग के लिए सब्जी भी काटती थी मौन पूर्वक एकांतवास करना ही उनकी जीवन पद्धति थी रात को दो बजे उठकर शौच आदि से निर्वृत्त हो तीन बजे से प्रातः काल आठ बजे तक वे जप में निमग्न रहती तदुपरांत मंदिर की सफाई बर्तन मांजना फूल चुनना माला घुसना चंदन घिसना आदि में कुछ समय बिताती इसके बाद श्री विग्रह की भोग आरती हो जाने पर स्वयं बनाया हुआ भोजन करती और फिर थोड़ी देर विश्राम करती थी विश्राम करके वे पुनः जप में बैठती संध्या को मंदिर में आरती दर्शन के बाद पुनः उनकी साधना चलती श्री राम कृष्ण से साक्षात्कार होने के पूर्व लगभग तीस वर्ष तक इस छोटे से कमरे में उनकी साधना का स्रोत इसी प्रकार निरंतर प्रवाहित होता रहा। संभवतः केवल एक ही बार इस तपस्या को करने करके वे के साथ रेलगाड़ी द्वारा काशी, गया, मथुरा, वृंदावन तथा प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा कर आई थी वे पढ़ना जानती थी अथवा नहीं कहना कठिन है परंतु उनके कामारहाटी छोड़कर जाने पर उनके कमरे में एक चश्मा तथा गेरुए वस्त्र में लपेटे हुए काशीराम दास का महाभारत कृत्यवास की रामायण एक गीता तथा रामचंद्र दत्त द्वारा दिया हुआ एक भजन संग्रह ये ग्रंथ मिले थे अघोर को अठारह सौ ईस्वी के अगन मास के किसी शुभ दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए थे श्री रामकृष्ण परमहंस देव का नाम उस समय सर्वत्र सुविदित था वह नाम सुनकर दत्त गृहणी आकृष्ट हुई और एक दिन अघोरमणी को साथ लेकर नाव से वहां पहुंच गई ठाकुर ने पूर्वक उन्हें अपने कमरे में बैठाया तथा भक्ति विषयक अनेक उपदेश दिए और भजन गाकर सुनाए फिर पुनः आने का अनुरोध करते हुए उन्होंने उन्हें विदा किया दत्त गृहिणी ने भी ठाकुर को किसी दिन कामाराटी के मंदिर में आने के लिए साग्रह आमंत्रण दिया जिसे ठाकुर ने स्वीकार किया तदनुसार उन्होंने एक दिन वहां जाकर शिव विग्रह के जीवंत प्रकाश के सम्मुख कीर्तन तथा नृत्य आदि किया और फिर प्रसाद पाकर दक्षिणेश्वर लौट आए इसी बीच अघोरमणि के जीवन में एक महान परिवर्तन के पूर्व लक्षण दिखाई देने लगे प्रथम दर्शन के दिन ही उन्हें ठाकुर के प्रति एक प्रबल आकर्षण की अनुभूति हुई मन में आया कि ये अच्छे आदमी है यशार्थ साथ साधु भक्त हैं समय तो मिलने पर मैं इनसे मिलने पुनः आऊंगी इसके कुछ दिन बाद ही जब करते समय अघोरमढ़ी के प्राणों में दक्षिणेश्वर जाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई बस उसी समय दो तीन पैसे के सस्ते संदेश छेना से बनने वाली एक प्रकार की पेड़े जैसी बंगाली मिठाई लेकर वे अकेले ही निकल पड़ी और पैदल चलकर दक्षिणेश्वर पहुंच गई उनके आते ही ठाकुर कह उठे तुम आई हो मेरे लिए क्या लाई हो लाओ दे दो अगर मरी तो बड़े संकट में पड़ गई कैसे वह घटिया संदेश बाहर निकालूं इन्हें जो कितने ही लोग कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाकर खिलाते हैं फिर कितनी मुसीबत है कि मेरे आते ही ये खाने को मांग कर रहे हैं जो हो उन्होंने बड़े संकोचपूर्वक वे संदेश निकालकर उन्हें दिए खाकर उसे आनंद से खाते हुए कहने लगे तुम पैसे खर्च करके संदेश क्यों लाती हो नारियल के लड्डू बनाकर रख लेना और आते समय उन्हीं में से एक दो लेते आना, या फिर जो कुछ तुम अपने हाथ से बनाती हो लौकी के पत्ते का साग या आलू बैंगन और बड़ी के साथ सहजन की फली की सब्जी वही ले आना तुम्हारे हाथ की रसोई खाने की बड़ी इच्छा होती है धर्म कर्म की चर्चा छोड़कर केवल खाने की ही बातें होती देखकर अखोर ने सोचा मैं अच्छा साधु देखने चली आई सिर्फ खाऊ खाऊ करते हैं मैं तो ठहरी गरीब भिखारिन कहा से इतना खिलाऊंगी जाने दो अब फिर कभी नहीं आऊंगी परंतु लौटते समय उन्होंने पाया कि मन किसी प्रकार दक्षिणेश्वर उद्यान के बड़े फाटक के उस पर जाना ही नहीं चाहता है काफी बल प्रयोग करने के बाद कहीं वे कामार वापस लौट सकी इसके बाद इसके कुछ दिन बाद ये ब्राह्मणी कामारहाटी से चचड़ी बनाकर ठाकुर के पास आई उन्होंने उसे मांग कर खाया और कहने लगी, आहा कितना स्वादिष्ट है मानो सुधा हो, सुधा। हो, उस आनंद को देख ब्राह्मणी के नेत्र छल आए उन्होंने सोचा मुझे गरीब जानकर ठाकुर मेरी इस साधारण सी चीज की इतनी बढ़ाई कर रहे हैं तीन चार महीने तक इसी प्रकार बार बार आना जाना होता रहा और यह खाऊंगा वह खाऊंगा चलता रहा केवल यह लाना वह लाना आदि के झंझट से तंग होकर वृद्धा सोचने लगी गोपाल तुम्हें पुकार कर क्या यहाँ यही हुआ तुम मुझे ऐसे साधु के पास ले आए जो केवल खाना ही खाना चाहता है बस अब फिर नहीं जाऊंगी परंतु वह क्या ही अदम्य आकर्षण था दूर जाते ही पुनः खींच लाता था यथाक्रम अठारह सौ चौरासी ईस्वी की वसंत ऋतु आई ब्राह्मणी नृत्य की भांति रात को तीन बजे जप में बैठी जब पूरा हो जाने पर उसे समर्पित करने के पहले उन्होंने प्राणायाम आरंभ किया के कि कि उनकी और बैठे हुए दिखाई दिए उनके दाहिने हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी और मुखमंडल पर मंद मंद हास्य था ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में देखा था वे सोचने लगी यह क्या ऐसे समय ये कहां से और कैसे यहां आ गए आश्चर्यचकित होकर सोचते सोचते वृद्धा ने साहस जुटा जो ही अपने बाएं हाथ से ठाकुर का बायां हाथ पकड़ा तो ही वह मूर्ति अचानक अंतर ध्यान हो गई और उसकी जगह एक दस महीने के बालक का दर्शन हुआ वह सचमुच का गोपाल था वह घुटरुवन मुद्रा में एक हाथ उठाकर वृद्धा के मुंह की ओर ताकते हुए बोला माँ मक्खन दो ब्राह्मणी तो यह सब देख सुनकर हक्की बक्की रह गई यह कहा क्या मामला है वे जोर से रोते हुए बोली बेटा मैं दिन दुखिया हूँ मैं तुझे क्या मैं तेरे लिए मक्खन मलाई कहाँ पाऊंगी बेटा परंतु वह अपूर्व गोपाल भला उस और कब ध्यान देने वाला था वह तो खाने को अड़ा रहा तब छीके से नारियल के लड्डू निकाल देते हुए ब्राह्मणी बोली बेटा गोपाल मैं तुझे ऐसी घटिया चीज खाने को दे रही हूं इसलिए कहीं तुम भी मुझे ऐसी ही चीज न खिलाना उस तो दिन और जब नहीं हो पाया गोपाल की अद्भुत लीला चलती रही कभी वह गोद में जा बैठता तो कभी माला छीन लेता कभी कंधे पर चढ़कर बैठता तो कभी कमरे भर में चक्कर लगाता जैसे ही सवेरा हुआ गोपाल की माँ पागलों के समान दक्षिणेश्वर को चली गोपाल को छाती से लगाकर चलते हुए उन्हें उसके दो लाल लाल चरण सीने पर लटकते हुए दिखाई दे रहे थे